पत्रावली दो सौ इकहत्तर सिक्सटी थ्री सेंट जार्जेस रोड लंदन मई अठारह सौ छियानवे परिवहन पुनः लंदन आ पहुँचा हूँ इस समय इंग्लैंड की जलवायु अत्यंत सुंदर तथा ठंडी है घर के अंदर अग्निकुंड में अग्नि रखनी पड़ती है तुमको यह मालूम होना चाहिए कि इस बार हमें रहने के लिए एक पूरा मकान मिला है यद्यपि मकान छोटा है फिर भी उसमें सब तरह की सुविधाएं हैं लंदन में मकान का किराया अमेरिका की तरह अधिक नहीं है शायद तुम्हें यह मालूम होगा तुम नहीं जानती कि मैं क्या सोच रहा था तुम्हारी माताजी के बारे में मैं सोच रहा था अभी अभी मैंने उनको एक पत्र लिखकर उसे द्वारा मनरो एंड कंपनी नंबर सात रियो इसक्रीब पेरिस इस पते पर रवाना किया है यहाँ पर मेरे कुछ यूरोप के पुराने मित्र भी हैं तुम्हारी मैकलाउड हाल ही में यूरोप का भ्रमण कर लंदन वापस आई हैं उसका स्वभाव स्वर्ण जैसा विशुद्ध है उसके स्नेह में हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है हम इस मकान में एक छोटे सीमित परिवार के रूप में हैं हमारे साथ भारत से आए हुए एक सन्यासी भी है बेचारा हिंदू कहने का जो तात्पर्य है वह इन्हें देखने से स्पष्ट हो जाता है मानो सदा ही ध्यानस्थ हैं अत्यंत नम्र मधुर स्वभाव के हैं मुझ में जैसा एक अदम्य साहस तथा घोर कर्म तत्परता विद्यमान है उनमें उसका सर्वथा अभाव है उस तरह से काम नहीं चल सकता मैं उनमें कुछ कर्मशीलता लाना चाहता हूँ अभी मेरी दो कक्षाएँ चल रही हैं चार पाँच महीने तक यही क्रम जारी रहेगा फिर भारत रवाना होना है किंतु मेरा हृदय याकियों में ही पड़ा हुआ है मैं याकियों के देश को पसंद करता हूं। मैं सब कुछ नवीन देखना चाहता हूं। पुराने ध्वंसावशेष के चारों ओर आलसी की तरह चक्कर लगाना अतीत इतिहासों को लेकर सारा जीवन हाय हाय करना तथा प्राचीन काल के लोगों की बातों का चिंतन कर निराशा के दीर्घ श्वास छोड़ने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूँ मेरे खून में जो जोश है उसके कारण ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं समस्त भावनाओं को प्रकाश में लाने के लिए उपयुक्त स्थान पात्र तथा सुयोग्य सुविधाएं एकमात्र अमेरिका में ही है और मैं भी आमूल परिवर्तन का घोर पक्षपाती बन चुका हूँ मैं शीघ्र ही भारत लौटना चाहता हूँ मैं यह देखना चाहता हूँ कि परिवर्तन विरोधी जेली मछली की तरह शिथिल उस विराट पुंज के लिए मुझसे कुछ हो सकता है या नहीं मैं उन प्राचीन संस्कारों को दूर हटाकर नवीन रूप से प्रारंभ करना चाहता हूँ एकदम संपूर्ण नवीन सरल किंतु साथ ही साथ सबल सद्योजात शिशु की तरह नवीन तथा ततेज जो असीम सर्वव्यापी सर्वज्ञ तथा सनातन है वह व्यक्ति विशेष नहीं है तत्व मात्र है तुम हम तथा और सभी कोई उस तत्व के बाह्य प्रतिरूप मात्र हैं इस अनंत तत्व का विकास जिन व्यक्तियों में जितना अधिक है वे उतने ही अधिक महान हैं अंत में सभी को उसकी पूर्ण प्रतिमूर्ति बननी पड़ेगी इस प्रकार यद्यपि इस समय भी सभी लोग स्वरूपतः एक ही हैं वास्तव में सभी एक हो जाएंगे इसके सिवाय धर्म और कुछ पृथक वस्तु नहीं है इस एकत्व का अनुभव अथवा प्रेम ही उसका साधन है प्राचीन काल के निर्जीव अनुष्ठान एवं ईसाई संबंधी विविध धारणाएं पुरातन कुसंस्कार मात्र हैं वर्तमान समय में उनको बनाए रखने के लिए संघर्ष की सार्थकता ही क्या है जीवन तथा सत्य की नदी जब अपने निकट ही प्रवाहित हो रही है तब त्रिषातुर लोगों को नालियों का गंदा पानी पिलाने की आवश्यकता ही क्या है मानव सुलभ स्वार्थपरता के सिवाय यह और कुछ नहीं है प्राचीन संस्कारों का निरंतर समर्थन करता हुआ मैं हैरान हो चुका हूँ जीवन क्षण है और समय भी शीघ्र गति से अग्रसर हो रहा है जिस स्थान तथा पात्र में भावनाएँ सरलता के साथ कार्य में परिणित हो सकती हो प्रत्येक तो व्यक्ति को उसी स्थान तथा पात्र का निर्वाचन कर लेना चाहिए खास यदि साहसी उदार महान तथा निष्कपट हृदय के बारह व्यक्ति भी प्राप्त होते मैं यहाँ पर अच्छी तरह से हूँ एवं अपने जीवन का भली भांति उपयोग कर रहा हूँ मेरी हार्दिक प्रीति ग्रहण करना तुम्हारा विवेकानंद